जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय द्वैतचंद्र जय गौरव भक्तवृंद्र जय गौरव जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जया जय श्री चैतन्य जय दैतचंद्र जय गौरवृंद्र ओम ज्ञान तमिंद ज्ञाजन शकया चक्षुर येना तस्म श्रीगुर वे नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निद्या आनंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवा सदी भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो कल हम सुन रहे थे चैतन्य चरितमृत से हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा आपने तो उनका जो लाइफ है उनका जो चरित्र है तो चैतन्य चरितमृत में कलाम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए थे जगन्नाथपुरी में और सार्वभम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भक्तों से मिलाते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी के कई सारे भक्तों को मिलाया हर एक भक्त की जो यूनिक यूनिक जो क्वालिटी हैं उनके गुण हैं उनका परिचय सर्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कराया कहा कि ये अलग अलग ये दास हैं ये भवानंद राय हैं अलग अलग भक्तों के नाम और उनके गुणों के बारे में उनकी सेवा के बारे में बोला कि ये जगन्नाथ की कौन कौन सी से सेवा करते हैं जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त की जो पहचान है वो सेवा से होती है इस भौतिक जगत में भी आप किससे मिलते हो तो उसको पूछते हो आप क्या करते हैं नहीं क्या प्रोफेशन है आपका तो वैसे इस जगत में भक्त की पहचान भी कैसे होती सेवा से होती है कि क्या भगवान की क्या सेवा करते हो हाँ मैं भगवान के लिए माला बनाता हूँ भगवान के लिए मैं भोगा बनाता हूँ भगवान का प्रचार करता हूँ हाँ, कई प्रकार की सेवाएँ हो सकती हैं तो इसलिए भक्तों को भगवत सेवा उसके पास हमेशा होनी चाहिए हाँ क्योंकि जगत में आनंद की अनुभूति किसी व्यक्ति को होती है तो वो सेवा से ही होती है जैसे कोई व्यक्ति देश का सेवा करके आनंद अनुभूति करता है रे सब त्याग करके देश की सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति अपने परिवार के दिन रात सेवा करता है क्यों क्योंकि उससे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का सुख एक विशेष प्रकार का आनंद एक विशेष प्रकार का रस उसे मिलता है और वही एक्टिव प्रिंसिपल है यदि उसको रस नहीं मिलेगा उसमें आनंद नहीं मिलेगा तो फिर वो कार्य नहीं करेगा दिन रात क्यों मेहनत करेगा व्यक्ति इसलिए क्योंकि उसमें कुछ एक विशेष प्रकार का भौतिक आनंद सुखा है आनंद है लेकिन वो परमानेंट नहीं है शाश्वत नहीं है दिव्य नहीं है हाँ टेम्पररी है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को सारोम भट्टाचार्य अलग अलग भक्तों से मिला रहे हैं और उनकी सेवाओं के बारे में बता रहे हैं कि ये कौन सी सेवा में एक्सपर्ट है तो इसलिए भक्तों को भगवान की सेवा में हमेशा रथ होना चाहिए जैसे हाँ कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर खाली दिमाग नहीं होना चाहिए भगवान से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ सेवाएं हमारे पास होनी चाहिए बल्कि हाँ, मैं अभी जा रहा था उस दिन उज्जैन लास्ट वीक तो एक कोई एक दो बिजनेसमैन हमारे उसी में बोगी में थे हाँ। तो कहते आप लोग करते क्या है खाली रहते पूरे दिन हमने हाँ कहा हमारे भक्तों के पास जितना कार्य है ना आपके पास उतना काम नहीं होगा ओवरलोडेड रहते सेवाओं से ट्वेंटी आवर्स भी हमारे लिए कम लगते हैं इतने सारे कार्य हैं इतना सारे शास्त्र हैं हाँ इतने सारे लोगों से मिलना है इतने सारे एक्टिविटीज करनी है बल्कि भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि ये लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं जनरली किसी साधु को कोई व्यक्ति देखता है गैरवे वस्त्रों में तो उसको लगता है कि ये तो अपने कर्तव्य से भाग रहा है लेकिन भागने में वास्ली काम कर रहा है वो लोग भगवत सेवा से भाग रहे हैं तो इस प्रकार से लोगों को लगता है कि जो भगवान से संबंधित कोई कार्य नहीं है लेकिन प्रभुपाद ने कितने कार्य हमें दिए पूरे वर्ल्ड में इतने सारे टेम्पल्स और इतने सारे एक्टिविटीज हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर सारे भक्तों से मिले वहाँ जगन्नाथपुरी में फिर सारे भक्तों ने उनको प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने एक एक भक्त का आलिंगन किया उनकी सेवा को स्वीकार किया और सारे भक्त उनके आ, स्थान से उनके जो प्लेस निवास स्थान था वहाँ से चले गए तो फिर चैतन्य महाप्रभु अभी एक भक्त था उसके बारे में बताना चाह रहे थे कंप्लेंट करने जा रहे थे सबको बताना चाह रहे थे क्या क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी साउथ इंडिया का भ्रमण करके आए थे दो साल दक्षिण भारत वो गए थे दो साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की तो ऐसे दो साल की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ एक उनका सेवक गया था बल्कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए मैं अकेले भ्रमण करूंगा लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा आप अकेले यदि भ्रमण करते रहोगे तो फिर आपका जो कमंडलु है हाँ वो आप आप हमेशा नाम का जब करते रहते हो नाचते रहते हो गाते रहते हो फिर आप आपके लिए ना कहाँ प्रसाद की कहाँ कौन व्यवस्था करेगा आपके कपड़े कौन देखेगा फिर आपका कमंडलू पानी का कौन रखेगा तो ये सब के कारण उन्होंने कहा एक तो सेवक को ले जाओ उन्होंने कहा ठीक है इसको भेजें तो सब भक्त अभी चैतन्य महाप्रभु जा रहे तो हैं तो सबको लगता है ना मैं जाऊँ उनके साथ हम भी यहां भी देखते कोई व्यक्ति जा रहा है सबको लगता है कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूं जैसे कोई गुरु आते हैं या कोई बड़े व्यक्ति आते तो हम उनके आसपास रहना चाहते उनके साथ जाना चाहते तो फिर कहा कि एक भक्त है एक ब्रह्मचारी है उसको ले जाओ कृष्णदास उन, कृष्णदास उनका नाम था तो महाप्रभु ने कहा आप सब लोग बोल रहे हैं आप सबने सम्मति दी है तो मैं उनको ले जाता हूं अपने साथ तो ये जो भट्टाचार्य था कृष्णदास थे आ, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया था तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको भेजा और फिर उन्होंने सारोम भट्टाचार्य को कहा भट्टाचार्य सबलो के विदाय कराई ला तबे प्रभु काला कृष्ण दास से बोलाई हाँ, तो उसका नाम कृष्णदास या काला कृष्णदास है सब भक्त गए फिर उनको बुलाया तो महाप्रभु इससे ये भी दिखाते हैं किसी की प्रशंसा करनी है तो सबके सामने करो किसी को डांट लगानी है तो एकांत में डांटो हाँ, ये प्रिंसिपल है तो चैतन्य महाप्रभु ने अभी उनको डांटना था उन्होंने एक गलत कार्य किया था जिसके लिए उनको डांट लगानी थी तो महाप्रभु ने सब भक्तों को भेजावे हमारी प्रॉब्लम क्या है हम किसी को डांटते तो सबके सामने दिखाना चाहते कि मैं कौन हूं एम द बॉस हम पावर है मेरे पास बल है हाँ लेकिन वास्तव में जब किसी की प्रशंसा सबके सामने करते हो हाँ तो वो व्यक्ति बहुत और अनुकूल हो जाता है सर्विस साधे में और एकांत में उसको डांटना चाहिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया काला कृष्णदास को प्रभु कट्टाचार्य सुन यहा चरित दक्षिणिया चिलयाहा सहेत उन्होंने कहा हे भट्टाचार्य देखो ये कृष्णदास ये मेरे साथ ना दक्षिण भारत की यात्रा में टूर में गया था इसके बारे में जरा सुनो इसके चरित्र के बारे में सुनो इसने टूर के बीच बीच में क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा किया था इसने मेरे लिए भट्टा तारी का आमा रे छाड़िया भट्टा थारी आये थे यहाँ रे आनिलु उद्धारिया उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ भेजा था लेकिन ये मेरी सेवा को छोड़कर भी चला गया किसके साथ केरला में चैतन्य महाप्रभु जब केरला में गए तो वहां एक आदिवासी जमाते है तो ये भट्टा लोग क्या होते हैं वो धनवान व्यक्तियों के या लोगों के जो श्रेय हैं ये एक साधु लोग होते हैं एक प्रकार की जात होती है भट्टा ये दूसरों की श्रेय को आकृष्ट कर लेते हैं और अपना क्या बढ़ाते हैं फिर उनसे विवाह भी कर लेंगे उनसे बच्चे पैदा कर देंगे और अपनी टीम बढ़ा देंगे अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं तो ये महाप्रभु चैतन्य जो साक्षात कृष्ण है उनके साथ काला कृष्ण दास गए और उन्होंने इनको भी आकर्षित कर लिया क्योंकि कैसे आकर्षित करते लो? कर, वो लोग श्री धन श्रीयों को दिखाकर वो पुरुषों को आकर्षित करते और अपने टीम में इकट्ठा कर लेते और अपना टीम बढ़ाते जाते हैं अपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है उनके साथ सेवा करने वाला काला कृष्णदास भी भट्टा के जो श्रेय आदि है उनको देखकर भ्रमित हो गया उनको देखकर भी आकर्षित हो गया और वो महाप्रभु भगवान को छोड़कर भी चला गया प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि व्यक्ति हाई इवन भगवान की सेवा भी क्यों ना कर रहा है या गुरु की सेवा क्यों ना कर रहा है वो भी माया से प्रभावित हो सकता है यदि वो अपने भगवत भजन में गंभीर नहीं है तो हाँ क्योंकि भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है या तो मेरी सेवा करो या माया का उपभोग करो माया की सेवा में जाओ तो ये स्वतंत्रता के कारण उन्होंने किसको छोड़ा चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया और चला गया तो चैतन्य महाप्रभु ये सब बता रहे थे कि मुझे छोड़ के चला गया महाप्रभु सुबह देखने लगे अरे कहा गया मेरा असिस्टेंट तो देखा कि वो तो दूसरे टीम में चला गया मुझे अकेले छोड़ के चैतन्य महाप्रभु गए वहाँ भट्टाधारी वो सारे जो लोग थे आदिवासी उनके हाथ में तलवार और कुछ कुछ ना उनको लेकर वो चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए दौड़ पड़े तो वही शस्त्र आश्र अचानक गिरके के उनी लोगों के शरीर में गिरे और उनके हाथ पाँव कटने लगे अपने आप ही तो चैतन्य महाप्रभु से सब लोग डर गए चैतन्य महाप्रभु जो ब्राह्मण कृष्णदास उनका सेवक था ब्रह्मचार्य उसके गए और उसका शिखा पकड़ा छोटी, इसलिए तो चोटी रखते हैं। आप भगवान की सेवा को भूलोगे तो भक्त आपकी चोटी को खींच के ले आएंगे आ जाओ भगवान की सेवा करो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गए उनकी चोटी पकड़ी और खींच के ले आए महाप्रभु ने कहा भट्टा थारी आए थे यहा उधार या इसको मैंने उद्धार करके लाया हूँ हाँ उन भट्टाधारियों के कैम्प से उठा के ले आया हूँ वापस क्योंकि इसने मेरा संग छोड़ दिया था और उनकी संगति में चला गया था यहाँ आने कराई लो विदा अभी महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए मेरी सेवा को छोड़कर भगवान की सेवा को छोड़ गया है अभी मेरा कर्तव्य था जब तक ये मेरे साथ गया है ट्रेवलिंग में यात्रा में टूर में मेरा ड्यूटी है की उसको वापस जहां से ले गए वहां से ला, वहां ला छोड़ना तो महाप्रभु ने पूरे साउथ इंडिया दो साल यात्रा की वहां से उनको वापस ले आए और इन्होंने कहा अभी ये यहाँ में लाया हो और आपकी आप सबके हाथों में इसको छोड़ रहा हो आप ये जो चाहे वो कर सकता है अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरी सेवा में नहीं है चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से बहुत क्रोधित हो गए थे उनके ऊपर तो भगवान चैतन्य तो बहुत करुणामय है लेकिन इससे हम सबको सिखाना चाहते हैं यदि हम भगवान की सेवा में यदि सावधान नहीं होते हैं तो भगवान की ये जो दुर्लंग्य माया शक्ति है वो किसी को भी पतभ्रष्ट कर सकती है इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यंते माया मेहता तरंत मेरी ये जो भौतिक माया है वो बहुत आकृष्ट है और माया का मतलब ये जो चीज आपको आपको भगवान का विस्मरण कराती है वो चीज आपके लिए माया है चाहे आपका मोबाइल हो सकता है चाहे आपका परिवार हो सकता है चाहे आपका आपका खुद का सौंदर्य हो सकता है खुद चाहे वो स्त्री क्यों ना हो सकती शास्त्र कहते हैं माया का मूर्तिमान रूप पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए माया का मूर्तिमान रूप कौन है पुरुष है क्योंकि जिनके संपर्क से व्यक्ति तुरंत भगवान सेवा आदि को भूलता है यदि दोनों अनुकूल है दोनों भगवत सेवा में तत्पर है तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं वेदिक मैरिज क्या है वैदिक मैरिज यही है कि एक स्त्री और एक पुरुष एक रथ का पहिया है दोनों पहिया है और वो रथ कहा जाना चाहिए भगवान की ओर भागना चाहिए अभी ये रथ भगवान की ओर नहीं भागता भगवान से उल्टा भागता है है ना तो ये दोनों पहिए ठीक होने चाहिए तो बैलेंस में से भगवान की ओर भागेगा बहुत स्ट्रगल है भौतिक जीवन में इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि व्यक्ति भगवान की संगति को छोड़कर भौतिक संगति में गिरता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन दुखमय होगा तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा एतशुनिक कृष्णदास का गिला मध्य न करी महाप्रभु चली गेला अभी देखो जिसके बिल्कुल नजदीक थे उन्होंने त्याग दिया हा? कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु ने त्यागा तो कृष्णदास ये सुनकर ही रो पड़े उन्होंने कहा क्या मेरे जीवन का लाभ इतना अच्छा जीवन होकर महाप्रभु स्वयं मुझे त्याग रहे चैतन्य महाप्रभु तो ये सुनकर ही रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु को कोई दुख नहीं हुआ था वो तुरंत मध्यान्हंदर में स्नान करने के लिए निकल पड़े अपने भक्तों के संग में तो शास्त्र कहते कि जो वैष्णव है जो भक्त है उनके दो प्रकार का स्वभाव होता है एक तो वो कमल के जो फूल है जो पेटल है पंखुड़ी उसके समान बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे गुलाब का होता है ना पंखुड़ी वो बहुत कितना कोमल होता है वैसे वैष्णव या भक्तों का हृदय वैसे होता है और आवश्यकता होती है तो उनका हृदय वज्र के समान कठोर होता है इस प्रकार से उनको कोई जान नहीं सकता तो महाप्रभु उसी चीज को एक प्रकार से दिखा रहे हैं नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारी जने युक्ति तब है तो ये यहाँ शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान ने त्यागा किसी व्यक्ति को तो लेकिन भगवान से भी ज्यादा उनके भक्त बहुत दयालु हैं भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त बहुत करुणामय हैं बहुत कंपैशनेट है उनके अंदर दया के सागर है करुणा भरी हुई है तो ये नित्यानंद प्रभु दामोदर और जो जगदानंद है मुकुंद है उन्होंने देखा कि ये भक्त को महाप्रभु ने त्यागा तो ये लोग आपस में चर्चा करने लगे इन लोगों ने क्या किया के कि सोचा कि ये भक्तों की सेवा करता है भक्तों की सेवा में लगा है इसलिए उनको सेवा में उन्होंने रखा फिर से गौड़ दे पाठाए थे चाहे एक अजान आई के कहे बे जाए प्रभु रागमान तो चार भक्तों ने सोचा अभी हमें क्योंकि ये लोग ओरिसा बंगाल में थे जगन्नाथपुरी में तो इनको मायापुर या जो वेस्ट बंगाल है वहाँ मैसेज भेजना था कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए हैं और वो मैसेज किसको देना था सची माता अद्वैत आचार्य ये जो बंगाल मायापुर के जो भक्त थे नवद्वीप के उनको देना था तो इन्होंने सोचा कि हमें एक भक्त की आवश्यकता है जो ये सूचना लेकर जाए बंगाल और जगन्नाथपुरी का प्रसाद आदि लेकर जाए तो उन्होंने क्या किया अद्वैत श्रीवासादि प्रभु रागमान, तो ये सोचने लगे कि रात आचार्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य और और जो श्रीवास ठाकुर आदि जो भक्त है नवद्वीप में मायापुर में उन सबको चैतन्य महाप्रभु को मिलने आना चाहिए जगन्नाथपुरी में इसलिए उस समय तो कोई फोन नहीं थे 500 साल पहले की चर्चा हम पढ़ रहे हैं उस समय तो ये नहीं कि अरे फोन करता हूँ जगन्नाथपुरी से मेल भेजता हूं, हूं तो लिटरली भेजना पड़ता है और वो भी चार सौ पांच किलोमीटर पैदल जाएगा फिर मैसेज बताया कि महाप्रभु आ गए हैं तब तो पता नहीं चैतन्य महाप्रभु कहा चले भी जा सकते हैं नहीं जब मैसेज देने वाला गया फिर वापस आने तक तो इस प्रकार से आ, ये कृष्णदास से देवा गवडे या, एत तारे राखी तो फिर उन्होंने सोचा ये जो जाने की सेवा है ये जो कृष्णदास कर सकता है हाँ इनको गौ गो, बंगाल को गौड़ कहते हैं गौड़ में भेजते हैं तो इसलिए उनको रखा मतलब भगवान से भी ज्यादा दयालु भक्त है भगवान ने कहा मेरी सेवा से हट जाओ भक्त ने कहा नहीं सेवा में रखते हैं आपको इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान को अप्रोच करना है तो उनके भक्तों के माध्यम से अप्रोच करना चाहिए इसलिए तो भगवान के हम हाँ, भक्तों के दास है तो फिर हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती इसलिए शास्त्र कहते हैं हरे यदि तुष्ट हो जा आ, आपके ऊपर क्रोधित हो जाते रुष्ट हो जाते हैं तो जो आध्यात्मिक गुरु है या वैष्णव है वो आपको बचाएंगे लेकिन जो भक्त यदि रुष्ट हो जाए आपके आचरण आपके कार्यकलापों से तो फिर भगवान भी बचा नहीं सकते जैसे अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का वर्णन आता है ना तो जो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो अम्बरीश दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान ने चक्र छोड़ा और वो चक्र उनके पीछे भाग रहा है दुर्वासा मुनि परेशान है वो विष्णु के पास गए शिव के पास गए सुनने का नहीं हो सकता आपको बचा नहीं सकते हम हाँ क्योंकि आपने भक्त के प्रति एक प्रकार का अपराध किया है तो भगवान भी उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है लेकिन यदि भगवान भी क्रोधित हो हो जाए, जाए, रुष्ट लेकिन हम भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं तो भक्त हमेशा अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं आरदी तो ने प्रभुस्ताने कैला निवेदान आज्ञा देह गौड़े पाठाई एक जान तो चारों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा आप यदि आज्ञा देते हैं तो हम ना एक भक्तों को बंगाल भेजना चाहते हैं ये मैसेज देने के लिए तो हमारा दक्षिण आए आदि भक्त सब आ तो इन भक्तों ने कहा कि सची माता जो आपकी माता है और अद्वेत आचार्य ये सब व्यक्ति ये सब लोग यदि आपका पुनर्गमन की आप साउथ इंडिया से वापस जगन्नाथपुरी आए हो यह सुनेंगे तो उनका दुख जो है खत्म हो जाएगा वो बहुत दुखी है कि आप भ्रमण करने चले गए हैं कहो शुभ समाचार प्रभु कहे कर तो उन भक्तों ने कृष्णदास का नाम नहीं बताया उनको कि हमने आपके सेवक को भेजने जिसमें आपके साथ गए लेकिन वो भाग गए थे बीच में उनका नहीं काम एक भक्त को भेजना चाहते है उससे क्या होगा अद्वेत आचार्य सचि माता आदि बहुत खुश होंगे वो दुख दुख अपना खत्म हो जाएगा उनका यदि न्यूज को सुनेंगे और वो वापस आपको मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आ जाएंगे तो महाप्रभु को जब पूछा चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा ये शुभ समाचार देने के लिए हम एक भक्त को भेजना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सही कर जी इच्छा तो मां आपकी जो इच्छा है वही करो तब ऐसे कृष्ण दासे गौड़े पाठाइला वैष्णव सबा के महाप्रसाद दिला तो फिर भक्तों ने उस कृष्ण दास को गौड़ देश बंगाल भेजा खाली हाथ नहीं भेजा कैसे भेजा प्रसाद लेके जाओ भक्तों के लिए है ना कितना वो है अफेक्शन है हाँ। यही अफेक्शन डिवोटिस के प्रति ददाते प्रति घृणाति हाँ इसलिए छीति के लक्षण है भक्तों के संग में क्या है वो ददाती प्रति घृणा भूंगते आप खिलाओ और उनसे उनके हृदय की बात सुनो हाँ इस प्रकार के जो छह प्रकार के, के लक्षण है।, है जिनका वर्णन उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी ने किया है तो इन भक्तों ने जगन्नाथ का बहुत सारा प्रसाद दिया तो कृष्णदास को उठा के लेके जाना पड़ रहा था नवद्वीप में हाँ। तबे गौड़ आस नवद्वीप तो काला कृष्णदास नवद्वीप आए नवद्वीप कौन सा स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है नवद्वीप धाम है यही वृंदावन धाम वृंदावन धाम को कहा जाता है माधुर्य धाम यही वृंदावन धाम जब बहुत अधिक दया या करुणामय हो जाता है क्योंकि वृंदावन आपके साथ बड़ा कठोरता का व्यवहार करता है वृंदावन धाम वृंदावन धाम में आप गलती करोगे तो आपको बड़ी सजा मिलेगी उसमें नहीं है। आ, एक, एक नाम, लेते तो हजार नाम लेने के समान है एक गलती करोगे एक अपराध करोगे तो उसके भी दंड आपको भुगतने पड़ेंगे तो ये वृंदावन का धाम जैसे को तैसा ये वृंदावन धाम है वृंदावन धाम में माधुर्य मधुरता स्वीटनेस का अब प्रभाव है भगवान कृष्ण बहुत स्वीट है इसलिए उनका धाम ये व्रज भूमि वृंदावन में बड़ा स्वीट है तो यही वृंदावन जब कलियुगा में फिर से अपियर होता है प्रकट होता है नवद्वीप धाम के रूप में नवद्वीप तो ये नवद्वीप धाम किसने इसकी रचना की थी श्रीमती राधिका ने श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण के लिए नवद्वीप धामों धाम, धाम की रचना की जिसमें नवद्वीप है नाइन आईलैंड है जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार की कार्यकलाप या अलग अलग लीलाएं करते हैं और बहुत सुंदर है आज भी आप बंगाल मायापुर नवद्वीप जाते हो प्रभुपाद ने उसी को अपने वर्ल्ड हेडक्वार्टर चुना है कितना सुंदर है दो नदियां मिल रही हैं और दो नदियों के बीच में इतना सुंदर स्थान है नवद्वीप मायापुर जहाँ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है या जन्म स्थान है तो वहाँ इनको भेजा था और ये गए नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सचि माता को जाकर ये न्यूज उन्होंने दी महाप्रसाद दिया तारे नमस्कार दक्षिण प्रभु कहे समाचार। तो सची माता के पास वो पहुंच गए काला कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद उनको भेंट के रूप में दिया और फिर उन्होंने शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ रहे हैं बल्कि देखो चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करते हैं सारे जगत के हित के लिए उन उनके उनकी एक अकेली मदर थी कोई और भाई नहीं थे उनके पास वहां ना उनके पिताजी थे और अभी अभी उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी विष्णु प्रिया के साथ उन सबको त्याग कर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया अपनी 24 साल की आयु में किसके लिए दूसरों के हित के लिए अपने हित के लिए नहीं भक्त सदैव दूसरों के हित के लिए कार्यरत रहता है दूसरों के हित में ही अपना हित छुपा हुआ है यह भक्ति का सीक्रेट है का जितना दूसरों को कृष्ण दोगे उतने ही कृष्ण आपके जीवन में आएंगे इसलिए तो जोड़ दिया जाता है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आप जिसको जिसको भी मिलोगे उसको कृष्ण के बारे में वर्णन करो कृष्ण के बारे में बताओ कृष्ण के बारे में सिखाओ तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में कृष्ण सर्वाधिक प्राप्त होंगे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु संस ग्रहण करते हैं केवल दूसरों के हित के लिए क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए जी रहा है है ना स्वार्थ स्वार्थ कहते हैं ना अपने हित के लिए जी रहे हैं इसलिए तो हम सुखी नहीं है महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार दक्षिण है ते प्रभु कहे समाचार तो महाप्रसाद दिया और उनको ये बताएं। तो ये न्यूज़ हैला सच्चे आरजत तो शुभ समाचार नवदीप गए तो उन्होंने सच्चे माता और शिवास ठाकुर आदि को सुनाया और सारे नवदीप के भक्तों को आनंद हुआ अरे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा से जगन्नाथपुरी वापस आ गए हैं सुनिया सबाला परम उल्लास उद्वैत आचार्य ग्रेला कृष्णदास तो ये न्यूज पहले तो नवद्विप में सची माता के वहां सुनाई उन्होंने और फिर एक काला कृष्णदास कहा गए अद्वैत आचार्य के घर सब भक्तों के पास गए अलग अलग भक्तों को बताने के लिए अद्वैत आचार्य के घर गए और आचार्य र प्रसाद दिया करी नमस्कार सम्यक कहिला महाप्रभुर समाचार फिर उन्होंने चैतन्य या जगन्नाथ का प्रसाद अद्वैत आचार्य को दिया और बहुत सारे भक्तों को दिया और विस्तार पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया क्योंकि ये स्वयं उनके साथ गए थे दक्षिण भारत की पूरी टूर में क्या क्या हुआ वो बताया होगा अपने बारे में भी बताया होगा <laughs> कई बार हम अपने बारे में कुछ हम गलती करते थे तो उसको बोलते नहीं है है ना बाकी सब चीजें बोलते रहते यहाँ कृष्णदास लाइव टेलीकास्ट एक प्रकार से कर रहा था कि दो साल में भी तो महाप्रभु के साथ था इसे देखा जाए कितना बड़ा सौभाग्य है चैतन्य महाप्रभु के संग में यात्रा में जाना हर लीला स्थली में और महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब चलते थे तो वो कई प्रकार से लोगों को भक्त बनाते थे एक उनका आश्र था उनका ब्यूटी उनका जो सौंदर्य है चैतन्य महाप्रभु का उनको देखकर हजारों गांव साउथ इंडिया के डिवोटिस बन गए कृष्ण भक्त और उस गांव का कोई व्यक्ति भक्त है उसको देख के दूसरे गांव वाले भी भक्त बन जाते थे और महाप्रभु जब चलते थे दक्षिण भारत की यात्रा में तो महाप्रभु सदैव इसका उच्चारण करते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण है राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम माम एक विशेष चार पांच लाइन कहेजो नाम है भगवान का इसको गाते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए नाचते हुए वो यात्रा कर रहे थे अभी हमें का करना हम पहले बुक कर लेते। फिर यात्रा शुरू करते है ऑन दॉट वॉक था चैतन्य महाप्रभु पूरा देखो जगन्नाथपुरी से चलते गए पूरा कन्याकुमारी तक रामेश्वरम केरला त्रिवेंद्रम और पूरा ऊपर आए गोवा से होते हुए मुंबई आए और मुंबई से फिर कर्नाटका से होते हुए हाँ तमिलनाडु और फिर वापस आ गए विशाखापट्टनम आदि से जगन्नाथपुरी चलते हुए इतना लंबा यात्रा हाँ, अलग अलग भगवान के लीला स्थलियों को देखने के लिए तो इन्होंने अद्वित आचार्य को सारा विस्तार से समाचार सुनाया कि कहा कहा हम गए थे सुनिचार्य गोसाईर आनंद हायला प्रेमावेश हों बहु नृत्य गीत कैला यह हमें आनंदित होना चाहिए दूसरे भक्त यदि यात्रा में जाते तो हमें क्या होना चाहिए <laughs> आनंदित होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है जगत में पर दुखी सुखी दूसरा दुखी है ना तो मुझे सुख मैं आनंदित होता हूं अरे वो व्यक्ति सुखी क्यों है इतना मैं दुखी हो जाता हूँ ये भौतिक एटीट्यूड है यहाँ अद्वैत आचार्य नाचने लगे अरे चैतन्य महाप्र और आप थे यात्रा में ये सुन के वो नाचने लगे आनंद होने लगा हा भक्तों के आनंद में ही अपना आनंद है जब अपने आनंद की चिंता करते हैं ना फिर हम आनंदित नहीं हो सकते कभी दूसरों के आनंद इसलिए तो कुंती ने कहा कुंती महारानी ने कहा वो व्यक्ति कृष्ण की कृपा को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति दूसरों को कृष्ण कथा कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन करते हुए देखकर जो आनंदित होता है कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है कि वो व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा लेकिन हमें आनंद नहीं होता हमें क्या होता है दुख होता है ईर्षा होता है द्वेष होता है हाँ तो इसलिए आदवित आचार्य बड़े खुश हो गए इतना नहीं कि हासे नहीं वो नाचने लगे हुंकार करने लगे गर्जना करने लगे कीर्तन करने लगे हरिदास परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद कितने भक्तों को आनंद हुआ है हरिदास ठाकुर वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त शिवानंद सेन आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर आचार्य निधि आर पंडित गदाधर तो आद्वेत आचार्य के अलावा आचार्य रत्न वक्रेश्वर पंडित आचार्य निधि गदाधर पंडित सारे लोग प्रसन्न हो गए ये सब चीज को सुनकर श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर तो सारे पंडित थे महाप्रभु के भक्त कैसे स्कॉलर है है ना हम सोचते हैं भक्ति का मतलब जनरली भक्त सोचते हैं अरे ज्ञानी नहीं बनना है कम से कम आपको ज्ञानी का मतलब है मायावादियों का ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा कृष्ण की सेवा को ढका जाए जिस ज्ञान के द्वारा भगवत भक्ति कर नहीं पाते तो ऐसा ज्ञान ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा आप कृष्ण के क्लोज जाते वो ज्ञान नहीं है भक्ति युक्त वो ज्ञान है जैसे हमारे रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी हाँ सनातन गोस्वामी और इधर तो सारे पंडित ही पंडित हैं कितने सारे पंडितों का नाम हमने पढ़ा राम पंडित व वक्रेश्वर पंडित श्रीमान पंडित तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज ग्रंथों को पढ़ना स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ना समझना जिसके द्वारा हमारी जो बुद्धि है बलशाली होती है और भगवान को हम सरलता से समझ जाते हैं और इस जगत को भी सही रूप से हम देख पाते हैं इसलिए तो गीता में कृष्ण कहते विमोडा नानु पशंति पश्य ज्ञान चक्षुषा मूर्ख व्यक्ति इस जगत को नहीं देख सकता इस जगत के कार्यकलापो को देखकर वो भ्रमित हो जाएगा लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देखता है वास्तव में देखता है कैसे पश्यंती ज्ञान चक्षुषा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस जगत को हमें देखना चाहिए और उसी हमें ये चक्षु आध्यात्मिक चक्षु ज्ञान के चक्षु शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं इसलिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग तो हरे कृष्णा वाले नाचते और गाते हैं इनको कुछ आता ही नहीं है दूसरा है ना प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए लोगों को ये ये नहीं होना चाहिए कि ये तो बस नाचने और गाने वाले लोग हैं एक बार प्रभुपाद जू में थे मुंबई में उन्होंने नया मंदिर बनाया था और अमेरिकन शिष्य आते थे ना उस समय बहुत सारे अमेरिकन्स थे इंडिया में प्रभुपाद के साथ तो वो लोग रोज जुहू में मुंबई में अलग अलग जगह दिन में मृदंग करता लेके रोड में नाचते थे गाते थे तो वहां के लोग क्या करने लगे आ, पैसे जो खुले पैसे होते ना फेंकने लगे होते ना कोई जैसे कोई खेल करते हैं लोग मदारी, मदारी वगैरह होते हैं वो लोग ही ऐसे ही लोग हैं वो भी फेंकने लगे पैसे वगैरह प्रभु ने कस्टॉप दी संकीर्तन जो संकीर्तन एक एक जिसने शुरुआत की प्रभुपाद ने वही कह रहे हैं कि संकीर्तन बंद करो क्योंकि लोग हमें क्या ले रहे हैं चीपली ले रहे हैं तो बहुत चीपली भी नहीं होना चाहिए भक्तों को भी अपने को प्रस्तुत करने में तो प्रभुपाद ने एक कीर्तन हरिमाम को रुकाओ फिर हरी राम को उन्होंने शुरू नहीं करवाया वहां हाँ तो इस प्रकार से लोगों को ये गलत ये भी नहीं जाना चाहिए कि ये जो हरे कृष्ण वाले हैं इनको नाचने और गाने के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं है प्रभुपाद ने कहा जहां आवश्यकता है वह हमें शास्त्रों के दिव्य रहस्यों को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना चाहिए महाप्रभु नाचते थे गाते थे कीर्तन करते थे लेकिन जब सार भट्टाचार्य जैसे स्कॉलर मिले तो उनको परिवर्तित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य ज्ञान को दिखाया प्रभु भी जब अमेरिका गए साइंटिस्ट स्कॉलर प्रोफेसर सबके साथ उन्होंने वार्तालाप किए तो ये ये इस प्रकार का जो अध्ययन है शास्त्रों का वो भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है जनरली जो लोग है, होते हैं वो सोचते कि जो भक्ति है वो अनपढ़ गवार लोगों के लिए है निरक्ष निरक्षर लोगों के लिए है पंडित लोगों के लिए नहीं है तो ये गलत भावना है इसलिए भक्तों को इन शास्त्रों को पीना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए तो महाप्रभु के बहुत सारे भक्तों का नाम यहाँ कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं राघव पंडित आचार्य नंदन कही बत प्रभु रगन तो कहते कि मैं कितने भक्तों के नामों का वर्णन करूं रागो पंडित आदि इतने सारे भक्त हैं सवार है, शुनिया है सबे श्री आद्वे तेरा पास तो इन सब भक्तों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आए हैं तो सारे आनंदित होकर अद्वेत आचार्य के पास गए अद्वेत आचार्य सबसे वृद्ध है और सबसे सीनियर है वहा नवद्वीप में उनके पास गए मिलके आचार्य रस कैला चरण आचार्य गोसाई सवारे कैला आलिंगन वो सारे भक्तों ने आदवित आचार्य के पास गए उनके चरणों में नमस्कार किया और आद्वित आचार्य का आलिंगन आद्वित आचार्य ने उन सबका आलिंगन किया दिन दु तीन आचार्य मोहोत्सव कैला नीला जायते आचार्य युक्ति दृढ़ कैल अभी जब भक्त उनके घर आए तो उन्होंने क्या किया फेस्टिवल मनाया वास्तव में डिवोट इज घर में आना वो क्या है लाइफ में उत्सव है फेस्टिवल है महाराष्ट्र में हाँ एक संत थे तुकाराम वो लिखते अपने सॉन्ग में वो कहते साधु संत यति घरा आ तो छिवाली दशहरा मतलब साधु संत आपके घर में आते हैं वही दिवाली और वही दशहरा है वही फेस्टिवल है अदरवाइज घर में क्या उत्सव है व्यक्ति के पूरे जीवन में दो तीन उत्सव आते हैं या तो खुद के शादी या बच्चों की शादी या किसी का बर्थडे नहीं इसके अलावा फेस्टिवल है क्या लाइफ में नहीं है या दिवाली वगैरह आ गए तो परचेजिंग में समय चला जाता है नहीं है फेस्टिवल लाइफ में लेकिन जब भगवान का संबंध आता है फेस्टिवल ही फेस्टिवल है कभी आविर भाव तिर भाव जन्माष्टमी आ रही है राधाष्टमी आ रही है वो इधर की यात्रा है वहां की यात्रा है मैराथन है कितने फेस्टिवल है लाइफ में टाइम नहीं है तो इसलिए शास्त्र कहते वैकुंठ का एक लक्षण है क्या अखंडित उत्सव वैकुंठ का दूसरा नाम है अखंडित उत्सव मतलब जहां उत्सव कभी खंडित नहीं होते फेस्टिवल कभी कभी बंद नहीं होते हमेशा कंटिन्यूसली फेस्टिवल का एनवायरनमेंट होता है तो उसको वैकुंठ कहा जाता है और ये जगत क्या है कुंठामय जगत फेस्टिवल होता ही नहीं ये तो लोग फेस्टिवल के नाम पर आपने जो चीजें वो बेचने में लगे रहते ना उनसे तो आनंद ना, तो तो नहीं है जॉय नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से भक्त जब आए आदवितचार्य के घर में तो उन्होंने महोत्सव किया कितने तीन चार दिन का और भक्त जब आते तो क्या महोत्सव क्या होगा कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन हाँ भगवान का गुणगान और कृष्ण प्रसाद बस ये आनंददायी फेस्टिवल है तो फिर ये सब उत्सव उन्होंने मनाया और फिर उन्होंने दृढ़ किया कि हम सब मिलकर जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाएंगे हम सब जगन्नाथपुरी जाएंगे दृढ़ संकल्प किया सब नवद्वीप एकत्र हा लीलाद्री चली शाता राग्याल या तो अबे सारे नवद्वीप के भक्त एकत्रित हो गए और उन्होंने परमिशन लेने गए किसके पास सची माता उनके पास गए उनका आशीर्वाद या उनकी आज्ञा कि हम कहा जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और वास्तव में एक कल्चर है जब आप कहा जाते हो तो आपको भगवान का परमिशन ले जाना चाहिए डिवोटिस का परमिशन ले जाना चाहिए इवन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण नहीं लेकिन उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से आचरण होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के पास गए जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना की कि मैं कहा जा रहा हूँ जगन्नाथ दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहा हूँ फिर उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु उन सब भक्तों के पास आए उनको भी कहा आप मुझे परमिशन दो आशीर्वाद दो कि मैं बहुत बड़ी यात्रा में जा रहा हूँ जगन्नाथ साउथ इंडिया ट्रेवलिंग करने जा रहा हूँ फिर वो सार्वभम भट्टाचार्य के पास गए उनको कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो आप बड़े सीनियर हो मैं जाना चाहता हूँ सार्टाचार्य ने कहा दो तीन दिन तैयार तो थे तो कमंडलो ही था हाँ और कुछ है नहीं लेकिन जब सार्टाचार्य ने कहा क्योंकि सार्वभम भट्टाचार्य को उनका विरह सहा नहीं जा रहा था अरे चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखूंगा कैसे दिन काटूंगा आपने कैसे दिन जाएंगे कैसे बीतेंगे तो वो बिल्कुल तैयार थे निकलने वाले थे तो फिसारो चलने का ना दो तीन दिन रुक जाइए तो आपने सारे प्लान को छोड़कर वो रुक गए किसकी प्रसन्नता के लिए भक्त की एक भी भक्त को नाराज करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं यात्रा करूंगा तो कृष्ण की कृपा मुझे मिलेगी नहीं और कृष्ण भक्ति में, में उन्नति नहीं करूंगा क्योंकि जनरली हम ट्रैवल करते तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी यात्रा के लिए अपने आनंद के लिए लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से सिखाते हैं कि एक भक्त भी हमसे एक प्रकार से नाराज है हां, तो हमें उस यात्रा का उचित लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता तो ये सारे भक्त सची माता के पास जाते हैं उनकी आज्ञा लेते हैं उनका आशीर्वाद उनका परमिशन लेते हैं और फिर निकलते कहा जगन्नाथपुरी की यात्रा तभी यात्रा सफल हो सकती है सत्यराज मिलेला आसी तो और भी के पास सारे टाउन्स थे। और वहां के भक्तों को भी पता चला कि चैतन्य महाप्र वापस आ गए हैं वो सारे डिवोटीज फिर निकल पड़े वहां जाने के लिए अद्वैताचार्य के साथ निकल गए कुलिन ग्राम के जो सत्यराज राज रामानंद आदि भक्त थे मुकुंदन हरि रघुनंदन खंडे आचार्य नीला चला जाए उतने नहीं दूसरा एक गाँव था जिसका नाम था खंड श्रीखंड श्रीखंड गांव के जो भक्त है मुकुंद नरहरी रघुनंदन आदि ये सब अपने स्थान को छोड़कर जगन्नाथपुरी जाने के लिए आद्वित आचार्य के पास आए इससे पता चलता है कि ग्रुप में जाना चाहिए नहीं अकेला आलोन ट्रेवल उचित नहीं है जाना कैसे चाहिए ग्रुप के साथ जाओ ग्रुप के साथ भक्तों का संग आपको मिलेगा कृष्ण प्रसाद मिलेगा कृष्ण कीर्तन होगा कृष्ण कथा होगी भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान होगा हा? तो इस प्रकार से वातावरण, यात्रा का वर्णन कर रहे हैं आजकल ही हम ग्रुप में जा रहे हैं पहले ये सब लोग ग्रुप यात्रा में ही जाते थे से काले दक्षिण है परमानंदपुरी गंगा तिरे तिरे आयला नदी नगरी तो उसी समय उसके आसपास हाँ जो माधवेन्द्रपुरी के शिष्य हैं न माधवेन्द्रपुरी के जो गुरु भाई हैं है शिष्य हैं परमानंदपुरी ईश्वरपुरी के जो गॉड ब्रदर हैं वो दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए गंगा नदी के किनारे घूमते घूमते कहा आ गए नवद्वीप में आ गए आय मंदिर सुखे करीला विश्राम आये तारे भिक्षा दिला करी सम्मान और वो सची माता या अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के घर में आए और सचि माता ने उनको रहने के लिए स्थान दिया क्योंकि वो सन्यासी थे परमानंदी वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे तो सचिव माता ने उनको अपने घर में स्थान दिया उनको प्रशाद भोजन आदि दिया और बड़े ही आदर के साथ प्रभुरागमन त्या ही सुनीला चला जाए थे तारा इच्छा है ल तो ये परमानंदपुरी इनको भी पता चला की चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गए हैं जगन्नाथपुरी में तो इन्होंने भी निश्चय किया कि मुझे जल्द ही जगन्नाथपुरी जाना चाहिए बल्कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा में परमानंद पुरी को भी मिले थे दक्षिण भारत की यात्रा में और उनको भी इन्वाइट किया था कि आप आइए मैं आपके संग में निवास करना चाहता हूँ आपके संग में अपने जो दिन है वो बिताना चाहता हूँ प्रभुर भक्त द्विजक कमला नाम तारे लैया नीला चले प्रयाण तो वो अकेले नहीं गए जगन्नाथपुरी उन्होंने नवदीप में एक भक्त थे जिनका नाम था द्विज कमलांत उनको अपने साथ लिया और जगन्नाथपुरी के लिए उन्होंने अपना ट्रैवलिंग शुरू किया सत्वरे आसियाते है मिली ला प्रभुर प्रभुर आनंद और तुरंत ही परमानंदपुरी बंगाल से अभी तो ट्रेन को पूरे ओवर लगती है बारह घंटे लगते हैं ये जल्दी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु उनका इंतजार कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को देखकर बहुत गदगद कैल प्रभुंगन चैतन्य महाप्रभुकी गुरु के गुरु भाई थे सीनियर थे तो उन्होंने उनके चरण पकड़े उनको प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने उनके चरणों की पूजा की और परमानंद महाप्रभु का आलिंगन किया प्रभु कहे तोमा संगे मोरे कृपा नीला तो देखो चैतन्य महाप्रभु कितनी बड़ी डिजायर व्यक्त करते हैं भक्तों को संग भक्तों के संग में रहने की हाँ तो वास्तव में ये जगत में सबसे अः रहने के लिए उचित स्थान कोई है तो भक्तों के संग में रहना इससे बढ़कर स्थान नहीं है या कोई नहीं। लोग तो अपने घरों में लगाते होंगे ये भवन वो भवन नहीं कितने नाम लगाते है? भवन वो वन ही रहता है वो भव भन भीन्स भगवान और वन मीन्स फॉरेस्ट तो वहा ना भगवान होते हैं न भगवान के भक्त होते हैं वह वन ही जंगल में रहने वाले पशु होते हैं तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु पुरी से प्रार्थना कर रहे हैं कृपा करो आप मेरे ऊपर क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं आपके संग में निवास करो मोर्य कृपा करी कर नीलाद्री आश्रय और आप क्या करो इसलिए नीलाद्री आद्री का मतलब है पर्वत नील पर्वत इसलिए नीलाद्री उसका नाम है जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम तो उन्होंने कहा आप नीलाद्री नीलाचल या जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए पुरी कहे पुरी। तो मां संगे रहिते करे हैते चले देखो इनके भी भावना क्या थी कि मैं बंगाल को छोड़कर इसलिए जगन्नाथपुरी में आया हूं कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं अलग से रहना नहीं चाहता और इसलिए मैंने बंगाल को जल्दी से छोड़ा और इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ दक्षिण है सुनी तुम्हारा आगमन आनंदित उन्होंने कहा मैंने देखा नवदीप के भक्तों में एक प्रेम आपके प्रति और आपके प्रति आपकी इस न्यूज को जब नवदीप के भक्तों ने सुना कि आप दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए हो तो सची माता अद्वित आचार्य और नवदीप के जितने भक्त हैं वो बहुत अधिक आनंदित हुए हैं सबे आसिते छे नोम देखिते विलंब देखी उन्होंने कहा आपको देखने के लिए वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं तो आपको जल्दी देखना चाह रहा था आपको मैं जल्दी मिलना चाह रहा था इसलिए मैं उनके उनसे पहले यहां जगन्नाथपुरी पहुंचा हूं काशी में श्रे रात एक घर प्रभु तारे दिल आर सेवक किंकर इसको भकत की, की चैतन्य तो महाप्रभु के पास बल्कि वो खुद सं लेकिन काशी मिश्र ने उनके लिए इतना बड़ा घर दिया था कई सारे कमरे थे उसमें उस घर की चर्चा तो हमने की नहीं पिछली बार ऐसे नहीं की काशी घर के काशी मिश्र के पास टू टू बी एच के था एच के था नहीं काशी मिश्र के पास उसमें कम से कम पचास साठ कमरों से ज्यादा रूम्स थे इतना बड़ा आलय आलय कहते हैं ना उसको बड़ा घर था जिसमें हॉल थे कीर्तन के लिए कथा के लिए भगवान के विग्रहों के लिए बहुत सारे रूम्स थे भक्तों के लिए इतना बड़ा घर और वो महाप्रभु को दिया था इसलिए तो महाप्रभु ने कहा यह मेरे लिए परफेक्ट है मैं अकेला नहीं रहना चाहता मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ जितने अधिक भक्त हो उतना ही रहने के लिए आनंददायी है तो महाप्रु भक्तों के संग में रहना चाहते थे आजकल तो लोग जैसे मुर्गी के लिए मुर्गे बनाते ना छोटा सा पिंजरा तो ये जो फिफ्टी फ्लोर के बिल्डिंग है बड़ी बड़ी वो एक कोने में छोटा सा प्लेस होता है तो सब लोग वैसे तो रह रहे, रहे कितना और उसी में जीवन का लक्ष्य है कि उसी में रहना जाकर ऊपर कितने साल बीस तीस साल हिल गोल नहीं है भक्तों के संग में रहना महाप्रभु के पास जब परमानंद पर आए तो उन्होंने क्या किया उसमें से एक रूम परमानंद परमानंदी को दीजिए रूम के, दे के छोड़ देने आपके साथ सेवक भी होगा आपके साथ वो आपकी सेवा करेगा आपके देखभाल करेगा आपके लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए वो आप केयर करेगा तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों का जो उनके पास आते थे उनका ध्यान रखते थे आरधे ने स्वरूप दामोदर प्रभु रात्यंतमर में सागर अभी जो जो भक्त आ रहे हैं अभी एक्चुअली ये वर्णन इस प्रकार से है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सागर है और सागर को सारी दिशाओं से नदियां आकर मिल रही है तो एक एक भक्त की तुलना अलग अलग नदियों से करते हैं अभी कोई भक्त बंगाल से आ गए कोई भक्त अभी स्वरूप दामोदर आ रहे हैं फिर गोविंद आएंगे काशीश्वर आएंगे मतलब महाप्रभु सेंटर है चैतन्य महाप्रभु सारे कार्यकलापो का वो जगन्नाथपुरी में आए तो सारे नदियां आकर उनको मिलती हैं और फिर वो सागर ऐसे बाहर निकलने लगता है सुनामी आ जाती है और सुनामी में जो भी आटक जाते हैं वो कृष्ण भक्त बन जाता है हाँ उसके प्रभाव से सारे नवदीप सारे बंगाल ओडिशा के सारे लोग कृष्ण के महान भक्त बन गए तो एक दिन स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के ही संघ में थे जगन्नाथपुरी में ह जगन्नाथपुरी नहीं चैतन्य महाप्रभु के साथी जो नवदीप में थे वो भी उनको मिलने के लिए आ गए उनके साथ रहने के लिए जो अत्यंत मर्मी मर्मी का मतलब है बहुत प्रगाढ़ मित्र थे अत्यंत मर्मी रसेरा सागर स्वरूप दामोदर से भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ मतलब चैतन्य महाप्रु के अंदर बाहर के हर चीज उनको पता थी और इतना ही नहीं बल्कि खुद ही भगवत भक्ति से बहुत भरे हुए थे इसलिए रस के सागर किसी और भक्त के लिए कृष्णदास कविराज ने बोला नहीं उन्होंने सौरभ दामोदर कहा कि ये भक्त जो है ना भगवत भक्ति के रस से भरा हुआ है हाँ इसके सारे कार्यकलापों से भक्ति रस ऐसे टपकने लगता है इतना प्रेम भगवान के लिए है चैतन्य महाप्रभु के लिए है तो वास्तव में जो स्वरूप नाम है ये ब्रह्मचारी के नाम होते हैं शंकराचार्य जो संप्रदाय है जिनमें दस ब्रह्मचारी के अलग अलग नाम होते हैं तो उसमें स्वरूप भी एक नाम है जो उनकी एक उपाधि है या पदवी है पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्रमे नव द्वीपे छिलाते प्रभुर सौरभ दामोदर का पहले नाम क्या था पुरुषोत्तम आचार्य पूर्व आश्रम अभी ये सन्यास लेने के लिए वो चले गए थे वाराणसी चले गए थे मतलब क्योंकि महाप्रभु और एक ही स्कूल में पढ़ते थे शायद फ्रेंड थे और फिर जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया है उन्होंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ फिर घर में बैठ के ये भी निकल पड़े उनके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में जाके सन्यास लिया इन्होंने सोचा मुझे भी सन्यास लेना चाहिए इस जगत में भी व्यक्ति एक, एक दूसरे का देख के नकल करता इसने है इसने इसका बेटा इंजीनियरिंग तो तो तो बंगाल में लिया लेकिन ये स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सन्यास के बाद बनारस गए और वह संन्यास उन्होंने ग्रहण किया और उनको स्वरूप की पदवी मिली नाम आदि मिला लेकिन उन्होंने आ कोई सन्यास के चिन्ह अपने शरीर में धारण नहीं किया ब्रह्मचारी बने रहे सन्यास करता था तो उसका कपड़े का जाता है। ब्रह्मचारी जो भेजता वही रखा जैसे इसकॉल में भी एक संसि है हा? जो चेन्नई में रहते है भानुस्वामी वो बिल्कुल नॉर्मल रहते टी शर्ट पहन के रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा ये इतने बड़े स्कॉलर है उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे किसे नहीं लिख सकते हाँ तो उन्होंने बिल्कुल हाँ और सिंपल सा टी-शर्ट पहन के रहे थे स्कॉलरली वैष्णव है, या? सन्यासी, है। ये उनका पहले आश्रम का नाम था प्रभुर संयास देखी उनमत्ता ग्रहण कैल वाराणसी तो अगले श्लोक में है कि महाप्रभु का संन्यास देख कर ये भी वाराणसी चले गए थे चैतनयानंद गुरु तार आज्ञा तारे नेदांत पढ़िया पड़ाओ समस्तो के रहे तो उनके गुरु कौन थे चैतन्यानंद या आनंद ये मायावादी जो है अपना जो नाम होता है ना संन्यास आदि का उसमें आनंद जरूर लगाते हैं नाम आनंद होने से आनंद ही थोड़ी रहता है व्यक्ति नहीं रहता अमर होने से अमर थोड़ी रहते मरता ही है या किसी का नाम लक्ष्मी है तो हमेशा थोड़ी लक्ष्मी की कृपा होगी उसके ऊपर ऐसे तो नहीं है हाँ? तो चैतन्यनंद उनके गुरु का नाम था उन्होंने कहा तुम क्या करो चैतन्यनंद भारती थे उन्होंने कहा कि आप वेदांत पढ़ो वेदांत सूत्रों को और दूसरों को भी पढ़ाते रहो इसकी शिक्षा दो परम विरक्त पंडित कायम ने आश्रिया श्री कृष्ण चरित तो ये स्वरूप दामोदर का गुण क्या था परम विरक्त उनके जैसा विरक्त कोई नहीं था और परम पंडित दोनों गुणों से भरे हुए थे इतने बड़े विद्वान थे स्कॉलर थे सारे शास्त्रों का गहन उन्होंने अध्ययन किया था वैराग्य भी था लेकिन उसके साथ ही साथ क्या था काया मने कृष्ण चरित तो भगवान कृष्ण का जो चरित्र आदि है उनमें अपना मन और अपनी जो वाणी है उसको लगाया था पूर्ण ने भगवान की उन्होंने शरण ग्रहण किए थे उनके उनके आश्रय में थे निश्चिते कृष्ण भज कारणे एक है सन्यास तो सन्यास सन्यास ग्रहण तो उन्होंने क्यों किया था? पलकी एक प्रकार से तो हो जाता ना व्यक्ति अचानक मन में जो आया वो कर लिया इनका सन्यास लेने का कोई प्लान नहीं था ऐसे मन में आ गए तो ले लिया लेकिन उद्देश्य उसके पीछे एक ये भी था कि वो सदैव बिना किसी उपद्रव के बिना किसी डिस्टर्बेंस से कृष्ण की पूजा करना चाहते थे हमेशा अपने लाइफ में तो इसलिए सोचा सन्यास लूंगा तो मुझे बाकी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है उसमें क्या है भगवान के हमेशा सेवा करता रहूंगा भगवान की भजन में करता रहूंगा नील नाम स्वरूप तो इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के बाद जो पुरुषोत्तम आचार्य है इन्होंने अपनी चोटी काट दी और जनेऊ का भी त्याग किया इन्होंने गैरव्य वस्त्रों को स्वीकारा नहीं उन्होंने क्या किया सन्यासी की पदवी भी उन्होंने स्वीकारी नहीं और आजीवन आज फिर नेस्टिक ब्रह्मचारी बने रहे तो सन्यास ग्रहण करने के बाद भी, वो कौन सा जीवन जीने लगे ब्रह्मचारी जीवन नॉर्मल सन्यास के पद जो भी नाम है पद है जो बाहरी रूप जो है संन्यास आश्रम का जो उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं गुरु रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विभले तो गुरु के पास उन्होंने आज्ञा मांगी और नीलाचल जगन्नाथपुरी आए थे और जगन्नाथपुरी में रात्रि दिन दिन रात भगवान की प्रेम सेवा में भगवान भक्ति का रसास्वादन करते थे और उसी के लिए जीवन मिला है व्यक्ति का जीवन उसी के लिए एक्चुअली कितना जीवन हमारे पास बचा है इतना कम समय है उसी में भी इतने सारे स्ट्रगल हम अपने सर में हमेशा मतलब हाथोड़ा लेके मारना चाहते मतलब आ और मुझे मार है कि नहीं भौतिक जीवन क्या है ना चाहते हुए हम टेंशन को अपने जीवन में लेना चाहते सरलता से अपना जीवन जीना नहीं चाहते भगवत भजन नहीं करना चाहते तो वो गुरु के पास उन्होंने आज्ञा मांगे और उनकी आज्ञा लेकर वो नीलाचल जगन्नाथपुरी आए थे और रात्रि दिन कृष्ण प्रेम के आनंद में पागल रहते थे विवल हो जाते थे पांडित्य रिक्य ना ही कारो सने, निर्जने रहे लोक सब ही जाने बल्कि स्वरूप दामोदर महाप्रभु से मिलने से पहले जगन्नाथपुरी में आए थे उनके नॉलेज या पांडित्य की पराकाष्ठा पूरे उसमें कोई इतना पंडित विद्वान नहीं था जगन्नाथपुरी में और वो किसी से कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते थे निर्जन स्थान में बैठे रहते थे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे और इसी कारण से कोई उनको पहचानता भी नहीं था कि आ, ये भी एक कोई बड़ा भक्त है तो इस प्रकार की भावना एक भक्त की होती है भक्त अपने आपको स्थापित नहीं करना चाहता भक्त हमेशा भगवान की महिला को स्थापित करना चाहता है इस संसार में कृष्ण रस तत्वता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप देखो स्वरूप नाम की व्याख्या कृष्णदास का करते हैं कि कृष्ण रस तत्ववे कृष्ण भक्ति के जो रस है पंच रस या बारह रस है टोटली उसमें पांच प्रमुख प्रभु और सात गौन है तो ऐसे कृष्ण भक्ति के रसों के वो ज्ञाता थे पूर्णतया उसको जानने वाले थे और साक्षात चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप थे ग्रंथ श्लोक गीता के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कहले पाछे प्रभु सुने तो ये चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी बने पर्सनल सेवक तो कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता था या किसी व्यक्ति ने अपना बुक लिख दिया या पोएम लिख दी या कुछ गीत की रचना की तो वो पहले वो चाहता था कि अरे महाप्रभु को दिखाओ सुने वो मेरी बात तो उससे पहले हर एक व्यक्ति को अपना बुक या अपनी पोयम या अपना गीत जाकर स्वरूप को सुनाना होता था स्वरूप कहे कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ओके है तो आगे चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते थे तब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसा भाष सुना प्रभुर चित्लास उल्लास तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसे ग्रंथों को नहीं सुनना चाहते थे कभी भी ऐसे गीतों को नहीं सुनना चाहते थे जो भक्ति रस या भक्ति रस के जो सिद्धांत है उसके विरोध में है जिस ग्रंथों में जिस गीतों में भगवत भक्ति स्थापित नहीं की गई है या भगवत भक्ति के अलावा वर्णन है तो ऐसे ग्रंथों को महाप्रभु नहीं सुनते थे ना उसको सुनना चाहते थे ना उसको पढ़ते तो हाँ तो इसको चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सुनते नहीं थे आत स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध है जदि प्रभुर श्रवान तो रो स्वरो दामोदर पहले परीक्षण करते थे और फिर जाकर हाँ, किनको सुनाते थे अनुमति देकर फिर चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद यही तीन गीते करान प्रभुर आनंद तो स्वरूप दामोदर तीन भक्तों के गीतों को पढ़ा करते थे रोज किसके लिए चैतन्य महाप्रभु के लिए वैसे देखा जाए महाप्रभु कितना सुनते रहते थे ऐसा वर्णन आया नहीं कि महाप्रभु पढ़ते रह गए पूरी रात नहीं वर्णन आता है कि रामानंद रामानंद राय से सुना करते थे स्वरूप दामोदर से सुना करते थे गदाधर पंडित से सुना करते थे हाँ स्वरूप दामोदर तो स्वरूप दामोदर तीन वैष्णवों ने लिखे हुए जो सॉन्ग हैं उसको गाते थे महाप्रभु सुनते थे एक थे विद्यापति एक थे चंडीदास और एक थे जयदेव गोस्वामी ये जो तीन आचार्य हुए हैं हजारों साल पहले उन्होंने जो कृष्ण का वर्णन किया है आज तक कृष्ण का ऐसा वर्णन किसी और ने नहीं किया विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी ने जयदेव गोस्वामी ने जो काव्य रचना की है कृष्ण के राधा कृष्ण और वृंदावन के बारे में आज तक ऐसा अनमोल ग्रंथ या अनमोल ऐसा रचना किसी और ने प्रस्तुत नहीं किया है तो महाप्रभु इन्होंने लिखे हुए जो गीत है ग्रंथ है उसको पढ़ा करते थे या सुना करते थे और ये स्वरूप दामोदर गाने में बहुत मधुर थे स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुनाकर सुनकर भावावेश में आ जाते थे संगीते गंधर्व सम शास्त्र बृहस्पति दामोदर समार नाही महामती देखो कितने गुण है संगीत में गंधर्वों के समान गाते थे और जब पंडित की बात आती तो तो किसके समान थे बृहस्पति देवताओं के गुरु इतने अमेजिंग वैष्णव थे तो भक्तों में ये सब गुण भरे होने चाहिए भक्त का मतलब ही है गुणों का सागर सब प्रकार के गुण हाँ जैसे प्रभुपादने का डिवोटी को ऑलराउंड ऑल राउंडर होना चाहिए हाँ सब प्रकार के चीजें उसके आनी चाहिए प्रभुपाद कम से कम पांच चीजें आनी चाहिए उसको ड्राइविंग आना चाहिए उसको कुकिंग आना चाहिए उसको कीर्तन आना चाहिए उसको प्रवचन देना आना चाहिए और उसको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए प्रभुपादने का ये कृष्ण की सेवा के लिए बहुत आवश्यक है ये पांच चीजें ये बल्कि इनके अलावा बहुत गुणों में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और वैसे भी कृष्ण से भक्ति में हम लग जाते हैं तो हमारे अंदर कोई दक्षता नहीं है किसी विषय की एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन भगवान की सेवा करते करते हमारे अंदर सारे गुण आ जाते हैं तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर का वर्णन कृष्णदास युविराज करते हैं और उनके बारे में एक श्लोक वर्णन आया है आदवेत नित्यानंदेर परम प्रियतम शिवासादि भक्त गण हय प्राणसाम तो ये स्वरूप दामोदर नित्यानंद प्रभु आदवेत आदि भक्तों प्रणां के बहुत हाँ प्रियत है तो ऐसे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को आकर मिलते हैं फिर अगली बार हम सुनेंगे कि किस प्रकार स्वरूप दामोदर आए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और उन्हें एक विशेष श्लोक को बोला हाँ जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु बहुत गदगद -गद हो गए आनंदित हो गए हाँ तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर बहुत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य महाप्रभु के दूसरे कलेवर हैं दूसरे स्वरूप हैं हाँ तो उनके चरित्र पर हमें मेडिटेट करना चाहिए और किस प्रकार से महाप्रभु को प्रिय थे, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे उससे हमें कई शिक्षा लेनी चाहिए श्री श्री चैतन्य चरितामृत्